शिक्षा का आदर्श शिक्षक और छात्र शिशु में अनंत शक्ति निहित है शिक्षा का अर्थ मनुष्य के अंदर उस देवत्व को अभिव्यक्त करना है जो उसमें पहले से ही विद्यमान है अतः बालकों को शिक्षा देते समय उन पर हमारा यथेष्ट विश्वास होना चाहिए हमें यह विश्वास रखना होगा कि प्रत्येक बालक असीम दिव्य शक्ति का भंडार है और हमारा प्रयास होगा कि उसमें प्रसुप्त ब्रह्म को जगा दें बालकों को शिक्षा देते समय और भी एक बात याद रखने की यह है कि उन्हें मौलिक चिंतन करने को उत्साहित करना होगा यह मौलिकता का अभाव ही भारत की वर्तमान अवनति का कारण है यदि इसी प्रकार बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वे लोग ठीक ठीक मनुष्य बनेंगे और जीवन संग्राम में स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे छोटे से बच्चे में भावी मनुष्य की सारी संभावनाएं निहित है सभी प्रकार के भावी जीवन की संभावनाएं विजाणु में विद्यमान है प्राचीन पद्धति गुरुगृह में निवास मेरा विश्वास है कि गुरुगृहवास गुरु के साक्षात संपर्क में रहने से ही सच्ची शिक्षा होती है गुरु के व्यक्तिगत जीवन के अभाव में शिक्षा नहीं हो सकती अपने विश्वविद्यालयों को लीजिए अपने पचास वर्ष के अस्तित्व में उन्होंने क्या किया एक भी मौलिक व्यक्ति पैदा नहीं किया वे केवल परीक्षा लेने की संस्थाएँ हैं सबके कल्याण के लिए बलदान के भाव का हमारे देश में अभी विकास नहीं हुआ है बचपन से ही किसी जाज्जुल्यमान उज्ज्वल चरित्रयुक्त तपस्वी महापुरुष के सान्निध्य में रहना चाहिए ताकि उच्चतम ज्ञान का जीवंत आदर्श सदैव दृष्टि के समक्ष बना रहे झूठ बोलना पाप है केवल पढ़ लेने भर से कोई लाभ नहीं हर बालक से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कराना होगा तभी तो हृदय में श्रद्धा भक्ति का उदय होगा नहीं तो जिसमें श्रद्धा भक्ति नहीं वह झूठ क्यों नहीं बोलेगा हमारे देश में शिक्षादान का महान कार्य सदैव त्यागी लोगों द्वारा ही होता रहा है जब तक त्यागी लोगों ने अध्यापन किया था तब तक भारत का कल्याण हुआ इस देश में जब तक शिक्षा दान का भार पुनः त्यागी लोगों को नहीं दिया जाता तब तक भारत को दूसरे देशों के तलवे चाटने होंगे बच्चों के लिए उपयोगी एक पुस्तक तक तो इस देश में नहीं है बस यही पढ़ाते होना ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप है मोहन अति सुबोध बालक है आदि आदि लेकिन इससे काम नहीं चलेगा हमें भारतीय भाषाओं और साथ ही साथ अंग्रेजी में भी कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करना होगा जिनमें बहुत ही सरल और सीधी भाषा में रामायण महाभारत तथा उपनिषदों की कथाओं का संग्रह हो और फिर ये पुस्तकें बालकों को पढ़ने के लिए दी जाए हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर आंख कान बुद्धि का समुचित उपयोग करना भर सीख ले और फिर सब आसान हो जाएगा परंतु इन सब का मूल है धर्म वही मुख्य है धर्म तो भात के समान है शेष सारी वस्तुएं कढ़ी और चटनी जैसी है केवल कढ़ी या चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है और केवल भात खाने से भी हमारे शिक्षा शास्त्री हमारे बच्चों को केवल तोता बना रहे हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठूसते जा रहे हैं और इसी कारण गुरु गुरुगृहवास आदि चाहिए आज हमें ज़रूरत है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की ब्रह्मचर्य के आदर्श की और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की दूसरी चीज़ जिसकी आवश्यकता है वह है उस शिक्षा पद्धति का उन्मूलन जो मार मार गधों को घोड़ा बनाना चाहती है तुम लोग अपने उसी अति प्राचीन सनातन पथ से चलो क्योंकि उस समय के शास्त्रों के हर एक शब्द में सबल स्थिर और निष्कपट हृदय की छाप लगी हुई है उसका हर एक स्वर अमोघ है उसी प्राचीन समय के भाव लाओ जब राष्ट्रीय शरीर में तेज और जीवन था तुम फिर तेजस्वी बनो उसी प्राचीन झरने का पानी पियो भारत को पुनर्जीवित करने का एकमात्र उपाय अब यही है हर्बर्ट इंपेंसर ने शिक्षा की एक मठ प्रथा मोनास्ट्री सिस्टम का उल्लेख किया है जिसका यूरोप में प्रचार हुआ और कुछ स्थानों में वह सफल भी हुई इस प्रथा के अनुसार गांव वाले एक शिक्षक को रखते हैं जिनका भार उसी गांव के लोग उठाते हैं हमारी ये प्राथमिक शालाएँ अति प्रारंभिक होती हैं क्योंकि हमारी प्रणाली बहुत सरल है हर छात्र चा, एक छोटा सा आसन ला, लाता है और लिखने के लिए ताड़ के पत्ते का उपयोग होता है कागज महंगा पड़ता है इसीलिए पहले ताड़ के पत्ते पर लिखता है प्रत्येक लड़का अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और दावा तथा किताबें निकालकर लिखना प्रारंभ करता है थोड़ा अंकगणित थोड़ा संस्कृत व्याकरण थोड़ी भाषा और थोड़ा बही खाता प्राइमरी स्कूल में बस इतना ही पढ़ाया जाता है आजकल भी देश में कई जगह प्रचलित और विशेषतः सन्यासियों के संबंधित भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा से बहुत भिन्न है विद्यार्थियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था क्योंकि सोचा ऐसा जाता था कि ज्ञान बहुत पवित्र है और किसी मनुष्य को इसे बेचना नहीं चाहिए शिक्षा दान निशुल्क तथा पूर्वक दिया जाना चाहिए गुरुजन शिष्यों को निशुल्क भर्ती करते थे और इतना ही नहीं बल्कि उनमें से अधिकांश अपने शिष्यों को भोजन तथा वस्त्र भी देते थे इन शिक्षकों की सहायता के लिए लोग विवाह संस्कार साध्ध संस्कार आदि के कई शुभ अवसरों पर इनको दान दक्षिणा देते थे ये शिक्षक कुछ विशेष प्रकार की दान दक्षिणा के सर्वप्रथम अधिकारी समझे जाते थे और वे उसके बदले में अपने छात्रों का पालन पोषण करते थे पूर्वकाल में छात्रगण हाथ में समिधा लिए गुरु के आश्रम में जाया करते थे गुरु उनको अधिकारी समझने पर दीक्षा देकर वेद पढ़ाते थे और तन मनवाक्य को अनुशासित करने के व्रत के चिन्ह स्वरूप त्रिरावृत में मेखला उसकी कमर में बांध देते थे